यो ब्रह्म विदधा पूर्व यो वै वे वेद प्रयणोति तस्म तंह दिवत्मु प्रकाशम मु ओम शांति शांति शांति ही शंकरा शवं बादरायनम सूत्रभाष्य वंदेन पुनः पुनः ईश्वर गुररात्मे मूर्ति भेद विभागिने वोम वदव्यादेहाय दक्षिणा शांति शांति भगवान भाष्यकार के द्वारा विरचित तत्वबोध नामक ग्रंथ का विचार हम लोग कर रहे हैं स्थूल सूक्ष्म शरीर का लक्षण स्थूल सूक्ष्म शरीर से विलक्षण आत्मा को जानने की दृष्टि से भगवान ने भाष्यकार ने बताया तत्पश्चात जिन अवस्थात्र का साक्षी सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा को बताया गया उन का भी लक्षण तथा उनका दृश्यत्व रूपेन प्रतिपादन हुआ आत्मा के साक्षी इस विशेषण का उपादन करते हुए और पंचकोषातीत इस विशेषण का उपादन करते हुए पांचों कोषों का लक्षण भगवान भाष्यकार ने बताया इन पांचों कोषों का लक्षण अनात्मा शरीर त्रय में समन्वित होता है इसलिए पंचकोश भी आत्मा नहीं उनसे अतिरिक्त आत्मा है यह समझने में सरलता होती है इसलिए पूछा गया यदि शरीर त्रय और पंचकोश से अतिरिक्त आत्मा है और अवस्थात्रय आत्मा के धर्म नहीं अनात्मा के धर्म है तो अवस्थात्रय रूप धर्मों से रहित शरीर त्रय तथा पंचकोषों से विलक्षण आत्म वस्तु किसे कहा जाएगा इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया गया कि आत्म वस्तु है आपका सच्चिदानंद ये आत्मा है तो सत किसको कहते हैं तो कहा कि सत वह है जो आ, तीनों कालों में विद्यमान रहता है जो तीनों कालों में रहेगा उसे आत्मा कहा जाएगा और भगवान श्री कृष्ण ने गीता के द्वितीय अध्याय के 12वें श्लोक से गीता का उपदेश शुरू किया है और आत्मा तीनों कालों में विद्यमान है यह बताते हुए ही गीता का उपदेश प्रारंभ होता है उस 12वें श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि उपाधियों से पहले भी आत्मा विद्यमान है यानी अतीत काल में उसकी विद्यमानता ही है और वर्तमान में आत्मा के अस्तित्व के विषय में न किसी को विपर्य होता है न किसी को संशय होता है कोई नहीं मान स्वीकार करता कि मैं नहीं हूं इस समय यदि मैं हूं जान रहा हूं का मतलब है जानने वाला और शरीरादि उपाधिया नहीं रहेगी भविष्य में जात ही ध्रुव के अनुसार शरीरादि का जब नाश होगा तो भी आत्मवस्तु रहेगी वह आत्मवस्तु होगी भविष्यत काल में रहने वाली तो इस प्रकार जो आतीत में था वर्तमान में है भविष्यत में भी रहेगा वह कहलाएगा सत और ऐसी सत वस्तुएं कितनी हैं? तो ऐसी सत वस्तुओं को छांदोग्य उपनिषद ने अनेक नहीं बताया सदैव सौम्य इदमग्रासित आसित एक मेवा द्वितीयम के अनुसार वह सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित एक वस्तु है सत अनेक नहीं होता और यहां तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा पूर्वाध में कि मैं अतीत में था तुम भी अतीत में थे और ये नराधीप शब्दित बाकी जीव भी अतीतित में थे तो फिर तो अनेक आत्मवाद हुआ गीता अनेक आत्मवाद को बताती है क्या आत्माओं के भेद को बताती है या अभेद को बताती है यदि भेद को बताएगी तो अवैधिक हो जाएगी गीता स्मृति क्योंकि तो वेद तो आत्मा को एक बता रहा है एको देव सर्वभूते सुगूढ़ आत्मा एवं इदम् एक एव अग्र इत्यादि वेद वचनों से आत्म एकत्व निश्चित है और भगवान की वाणी होने पर भी गीता यदि आत्म भेद को बताएगी तो अवैधिक सिद्ध होगी इसलिए उसी श्लोक के चौथे पाद में बताया गया कि सर्वे वयम अतः परम सर्वे अतः परम तो अतः शब्द का अर्थ अस्मात्णाद भी कर सकते हैं या अतः शब्द का अर्थ उपाधि भी कर सकते हैं तो उस समय परम का अर्थ हो जाएगा उपाधि से विलक्षण शरीर त्रय रूप उप उपाधि पंच कोशात्मक जो उपाधि उसे अतः शब्द से लीजिए और परम शब्द से लीजिए अतिरिक्त को स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात अतिरिक्त व्यतिरिक्त कहा है ना वहां पर वो व्यतिरिक्त परम शब्द का अर्थ निकलेगा और पंचकोषातीत यानी पंचकोशों से भिन्न है विलक्षण है तो ये अतः परम का अर्थ निकलेगा स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से जो व्यतिरिक्त है और पंचकोषों से अतीत है कौन एक परमात्मा और वो हम है वर्वे उपाधि को छोड़ देते हैं तीनों शरीरों को पंचकोषों को भागत्याग लक्षणा से विचार करके छोड़ने का अर्थ आत्महत्या करना नहीं छोड़ने का अर्थ है मैं के रूप में छोड़ना विचार से ये अनात्मा है इनका मदीयत्व रूपे ज्ञान हो रहा है इसलिए यह जो मदियत्वीन रूपे न प्रतीयमान गृहादि है वे जैसे मैं नहीं है ऐसे मदीयत्व रूपे न प्रतीयमान शरीर त्रय कहो या पंचकोष कहो ये भी मैं नहीं हो सकता तो मैं कौन है फिर इनसे अतीत और इनसे अतीत कौन है उपाधि से अतिरिक्त निरुपाधिक सच्चिदानंद वो सत है परमात्मा है। और चित्त किसको कहा गया तो चित्त किम इस प्रश्न का उत्तर देते हुए ये कहा गया कि सा, जो निरपेक्ष निरपेक्षतया स्वयं प्रकाशत्व अनुरूपे न स्वयं भाष रहा है और अन्य को भी साधनांतर की अपेक्षा किए बिना ही प्रकाशित कर रहा उसे कहा जाता है चित सूर्योदय सा स्वस्वरूप से ही भास रहा है सूर्य को भाषित होने के लिए किसी प्रदीपांतर की आवश्यकता नहीं है वो प्रकाश स्वरूप है अपने स्वरूप से भास रहा है और जितने भी सूर्य के प्रकाश हैं उन्हें प्रकाशित भी कर रहा है कौन सूर्य ये सूर्य सारे जगत को तो इसी सूर्य दृष्टांत से गीता के तेरहवे अध्याय में भगवान ने बताया कि जो क्षेत्री है क्षेत्री क्षेत्रीय क्षेत्रज्ञ क्षेत्र जिसका प्रकाश्य है उसे कहा जाता है क्षेत्री क्षेत्र अस्यास्ती क्षेत्री ज्ञानम अस्यास्ती ज्ञानी धनम अस्यास्ती धनी ऐसे क्षेत्रम अस्यास्ती क्षेत्री और ख्ष... दो ही है एक क्षेत्र और दूसरा क्षेत्रज्ञ गीता के तेरहवे अध्याय का नाम क्या है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग का मतलब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये इन दोनों का विभाग विवेक वहां हुआ है तो दो ही हैं तो क्षेत्र तो क्षेत्र का नहीं हो सकता तो जैसे मकान को नहीं कहा जा सकता मकानी गृही नहीं कहा जा सकता मकान को मकान का स्वामी नहीं कहा जा सकता ऐसे क्षेत्र को क्षेत्रीय नहीं कहा जाएगा जो क्षेत्री होगा वो क्षेत्र से विलक्षण होगा तो क्षेत्र से विलक्षण कौन है गीता के तेरहवे अध्याय के अनुसार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्षेत्री कहलाएगा तो ये क्षेत्री जो है समस्त क्षेत्र को वैसा ही प्रकाशित करता है जैसे आकाश में स्थित रवि शब्दित सूर्य साधनातर निरपेक्षतया सारे अपने प्रकाश्य जगत को प्रकाशित करता है ऐसा क्षेत्रीय यानी क्षेत्रज्ञ अप स्वयं को भाषित करने के लिए भी और जगत को भाषित करने के लिए भी किसी भी प्रकाशांतर की अपेक्षा नहीं करता इसलिए मुंडक तथा कठ में कहा गया तस्य भाषा सर्विदम विभाती तमेव सर्वं तस्य भाषा तस्विदम विभाति वो भांत है का मतलब भाषमान है स्वयं प्रकाश है और पहले वह प्रकाशित हो रहा है और उसके प्रकाशित होने के पश्चात उसका प्रकाश जो जगत अंत पाती आदित्यादि है और आदित्यादि के प्रकाश्य घटादि है ये प्रकाशित हो रहे हैं तस्य भाषा सर्वमिदम विभा सर्वम शब्द से व्यवहार काल में प्रकाश्य प्रकाशकूप विद्यमान जो जगत है वो कौन सूर्यादि प्रकाशक के रूप से और प्रकाश्य के रूप से घटादि ये सब का सब भाषित होता है तस्य भाषा तस्य यानी आत्मन आत्मा के भाष से यानी प्रकाश से आत्मा का स्वरूभूत प्रकाश है चित्त चेतन सूर्यादि का स्वरूभूत प्रकाश है जड़ वो भौतिक होने से वह आत्म प्रकाश से प्रकाशित होकर के बाकी सबको प्रकाशित करता है और आत्मा का प्रकाश स्वयं भाषित होता हुआ सूर्यादि सबको प्रकाशित करता है ये श्रुति भी कह रही है गीता भी कह रही है वो है साधनांतर निरपेक्षतया भासमान और अन्य का अवभाषक चेतन उसे चित कहा जाएगा वो आत्मा का स्वरूप है और आनंद क्या है तो कहा सुख स्वरूप सुख स्वरूप को ही आनंद कहा गया और वेद के दृष्टि में सुख कौन सा है तो वेद के दृष्टि में यो वही भूमा तत्सुखम सनत कुमार जी नारद जी को समझाते हुए कह रहे हैं कि जो भूमा है उसे ही सुख कहा जाता है वो सुख है वही आत्मा का स्वरूपभूत आनंद है सच्चिद आनंद में आनंद पदार्थ तो कौन है सुख और सुख कौन सा जो अनुकूल पदार्थ के दर्शन प्राप्ति तथा भोग से अंतकरण में क्रमत होने वाली प्रिय मोद प्रमोद नामक जो वृत्ति है अंतकरण का परिणाम रूपा वो तो कार्यात्मक सुख हो जाएगा और जो कार्य होता है वो काल से परिचिन्न होता है भूमा शब्द का अर्थ अपरिछिन्न इसलिए वो ये जो प्रियमोद प्रमोद सुख है ये विषय निमित्तक सुख है इसे वैशयिक सुख कहा जाता है वो वैशयिक सुख आत्मा का स्वरूप नहीं है सच्चिदानंद में आनंद पदार्थ नहीं है अपितु यो वे भूमा तत्सुखम यह वाक्य जिस सुख का भूमार रूप लक्षण बता रहा है वह सुख सच्चिदानंद में आनंद पदार्थ है उसे आनंद कहा जाएगा और भूमा पदार्थ क्या है जो अपरिछिन्न है अपरिछिन्नता तीन प्रकार से होती है देशतः अपरिचिन्न कालतः अपरिछिन्न वस्तुतः अपरिछिन्न परिच्छेद कहा जाता है भेद को परिचि परिछिन्न, परिच्छिता परिच्छेद भेद ये पर्यावाचक शब्द है तो परिच्छिता देशतः किसमें मानी जाएगी जो अव्यापक पदार्थ है वे देशत परिच्छिन्न होता है तो जिनको भ्रांति काल में अविवेकी मैं समझता है आत्मा समझता है किनको शरीर त्रय को कहो या पंचकोशों को कहो ये आकाश के तरह व्यापक है या एक देशस्थ है एक देशस्थ है यहां है हरिद्वार में तो वाराणसी में नहीं है क्या मतलब तो देशत परिच्छिन्नता आई शरीर में और कोषों में देशतः तो परिचिन्न है और कालतः तो भी परिचिन्न है अन्नमय कोष मनो प्राणमय कोष मनोमय कोष विज्ञानमय कोष उत्पन्न होता है ना उत्पन्न होता है इसलिए माना जाएगा देशतः तो, कालतः तो परिचिन्न है जो उत्पन्न होगा शरीरादि के उत्पत्ति से पहले शरीरादि नहीं है विनाश के बाद भी नहीं रहेंगे का अर्थ है वर्तमान में मात्र है तो कालतः परिचिनता भी है शरीरादि में और वस्तुतः परिचिन्नता का मतलब होता है परस्पर भेद पदार्थों का तो अन्नमय कोश में प्राणमयादि चार कोषों का भेद रहता है कि नहीं रहता अन्नमय कोष का जो लक्षण बताया वह प्राणमयादि जो आभ्यंतर चार कोष है उनमें नहीं घटित होता इसका अर्थ है वे अन्नमय कोष से भी लक्षण है विलक्षण का ही दूसरा नाम है भिन्न है और भिन्न का ही दूसरा नाम है परिछिन्न ये जो अन्नमय कोष में प्राणमय कोषादि का भेद रहा इसे कहा जाएगा वस्तुतः परिछिन्नता अन्नमय कोष वस्तुतः परिछिन्न हुआ तो देशतः परिचिन्न है कालतः परिचिन्न है वस्तुतः परिछिन्न है, है, है शरीरत्रय तथा कोष पंचक इसलिए इन्हें भूमा कहा जाएगा जो अनात्म वस्तुएं हैं ना जितनी भी वे सब की सब या तो देशतः परिचिन्न है या तो कालतः परिचिन्न है या तो वस्तुतः परिचिन है और कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो तीनों प्रकार के परिचिन्नता से युक्त है तीनों प्रकार की परिचिन्नता देशतः कालतः वस्तुतः और एक ही वस्तु ऐसी है जो देशत कालतः वस्तुत अपरिछिन्न है वो कौन है जो हमेशा रहेगा वह कालतः अपरिचिन्न होगा जो सर्वत्र होगा वह देशत अपरिछिन्न होगा और जिसकी सत्ता के बिना स्वतंत्र सत्ता वाला दूसरा कोई भी पदार्थ नहीं होगा वह वस्तुतः अपरिछिन्न होगा तो ऐसा कौन है जो सर्वत्र विद्यमान है इसलिए देशतः अपरिछिन्न है आत्मा आत्मा का कहा पर अभाव है जैसे आकाश सर्वत्र है ऐसे आत्मा भी सर्वत्र है इसलिए देशतः अपरिछिन्न है और जो कालतः तो अपरिछिन्न हो तो नित्य रहने वाला तीनों कालों में रहने वाला कालतः तो अपरिचिन्न कहा जाएगा तो आत्मा तीनों कालों में विद्यमान है कि नहीं सत होने से विद्यमान है इसलिए वह कालतः तो अपरिचिन्न है और आत्मा की सत्ता की अपेक्षा किए बिना अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखने वाला कौन सा अनात्म पदार्थ विशेष है कोई ऐसी अनात्म वस्तु है जो विद्यम अपनी सत्ता को बिना आत्मा की अपेक्षा से सिद्ध करती हो सत्तावान हो ऐसा कोई पदार्थ नहीं है प्रकृति स्वयं प्रकृति यानी मूल ज्ञान वह आत्मा में कल्पित है कल्पित वस्तु को अपनी अस्थिता स्वयं की नहीं होती अपितु वह अधिष्ठान की सत्ता से सत्तावान होती है रस्सी में कल्पित सर्प रस्सी की सत्ता से सत्सा प्रतीत होता है नहीं तो सत्य नहीं होता यदि रस्सी को हटा दिया जाए तो जहां अभी तक सर्प प्रतीत हो रहा था वहां सर्प की कोई प्रतीति नहीं होगी तो इस प्रकार ये जो है आ, सारी प्रकृति तथा प्राकृत जगत प्राकृत किसको करते हैं प्रकृति का कार्य प्राकृत कहलाता है प्रकृति और कार्य के कितने भेद होते हैं कितने प्रकार का होता है कार्य दो प्रकार का एक परिणामात्मक और दूसरा विवर्तात्मक तो ये जगत जो है आकाश आदि परिणाम भी है और विवर्त भी है किसका परिणाम है और किसका विवर्त कार्य है, है? प्रकृति का परिणाम है इसलिए प्राकृत शब्द का जगत प्राकृत है का मतलब प्रकृति का परिणामात्मक कार्य है और जगत विवर्त है का मतलब विवर्त कार्य है किसका विवर्त है आत्मा का चेतन का ब्रह्म का अधिष्ठान का तो आत्मा की सत्ता से ही प्रकृति सत्तावान है परिणाम और विवर्तन में क्या अंतर होता है कार्य और कारण की समान सत्ता होती है तो परिणाम परिणामी भाव होता है। परिणामी उपादान कारण जिस सत्ता वाला होगा उसी सत्ता वाला वैसी सत्ता वाला परिणामात्मक कार्य होता है समसत्ताक कार्यापत्ति ही परिणाम यह परिणाम का लक्षण है तो कार्य के कारण की समान कारण की सत्ता के समान सत्ता जिसकी है उस कार्य को कहा जाएगा परिणाम और विषम कार्यापत्ति ही विवर्त तो कारण की जो सत्ता है उसके समान सत्ता वाला नहीं होता तो आत्मा की परमार्थ सत्ता है और प्रकृति तथा प्राकृत आकाश आदि जगत की व्यावहारिक सत्ता यानी प्रातिभाषिक सत्ता ब्रह्म के दृष्टि से तो दो ही सत्ता है ना एक प्रातिभाषिक और एक व्यवहारिक नाम पारमार्थिक तो ये प्रातिभाषिक सत्ता वाला है जो प्रातिभाषिक सत्ता वाला होता है अध्यस्त होता है और अध्यस्त की सत्ता अधिष्ठान की सत्ता से निरपेक्ष नहीं होती अधिष्ठान की सत्ता से सापेक्ष सत्ता वाला विवर्त उपादानकार विवर्त कार्य होता है उसे विवर्त कार्य को अध्यस्त कहा जाता है कल्पित कहा जाता है अध्यारोपित कहा जाता है तो जगत स्वतंत्र सत्ता वाला नहीं है कोई भी अनात्मा आत्मा में ही कल्पित होने से इसलिए माना जाएगा जिसकी अपनी कोई सत्ता ही नहीं है उसका भेद आत्मा में कैसे रह पाएगा आत्मा में जगत का भेद नहीं रहेगा इसलिए वस्तुत अपरिचिन्नता भी आत्मा में सिद्ध होगी परमार्थ दृष्टिया दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं सर्वम खल विदम ब्रह्म ये परमार्थ दृष्टि है वासुदेव सर्वमिति तो दूसरी वस्तु हो तो उसका भेद सिद्ध हो जाए परमार्थ सत्ता वाली तो देशत कालतः वस्तुत हा जो अपरिछिन्न है वो कौन है आत्मा और सनत कुमार जी ने नारद जी को देशत हा, कालत हा और वस्तुत अपरिछिन्न भूमा शब्द से जिस वस्तु को बताया उसे सुख कहाँ है ये वे भूमा तत्सुखम तो वो आ, ये सुख का लक्षण जो आत्मा का स्वरूप सुख है जिसे सच्चिदानंद में आनंद कहा जा रहा है वो आत्मा में घट रहा है इसलिए आत्मा तीनों कालों में होने से सत है साधनांतर निरपेक्षता भाषमान तथा अन्य को भाषित करने वाला होने से चीत है और देश काल वस्तु से अपरिछिन्न होने से सुख स्वरूप है इसीलिए आनंद है तो सच्चिदानंद ही आत्मा है ये मुख्य आत्मा है और वही करामलवत जिसके अहम वृत्ति का आलंबन है जैसे अज्ञान अवस्था में अज्ञानी के अहम वृत्ति का आलंबन शरीर त्रय हो या पंचकोश कहो को होते हैं इतना सुस्पष्ट ये केवल सच्चिदानंद ही जिसकी अहम वृत्ति का आलमन बनता है उसे कहा जाता है ब्रह्मनिष्ठ वो आत्मज्ञ है उसी आत्मा का ज्ञान कराना वेदांत का लक्ष्य है इसी के लिए वेदांत प्रमाण है और वेदांत प्रमाण का फल होता है प्रमा और प्रमा क्या है सच्चिदानंद रूपो अहम ये करामलकवत अनुभव यह है प्रमा वेदांत प्रमाण का फल और ये भी मुख्य फल नहीं अनुबंध चतुष्टय में एक प्रयोजन नाम का अनुबंध होता है ना प्रयोजन कितने प्रकार का बताया था है? दो प्रकार का वो दो प्रकार का कौन कौन मुख्य कहो या प्रधान एक प्रयोजन और अवांतर प्रयोजन प्रधान प्रयोजन वेदांत तो शास्त्र का क्या है हम मोक्ष मोक्ष किसको कहते हैं ज्ञान का फल रूप जो मोक्ष है वो है समूल अध्यास की निवृत्ति बामा तो ज्ञान का फल भी नहीं है ज्ञान है वो और वो वेदांत प्रमाण से उत्पन्न होने वाला ज्ञान नहीं जो उत्पन्न होगा वो नष्ट भी होगा वो वेदांत प्रमाण का प्रमेय है प्रमे और प्रमा में अंतर होता है कि नहीं प्रमा और प्रमेय में क्या अंतर है प्रमे प्रमा के विषय को कहा जाता है और प्रमा कहा जाता है प्रमाण से उत्पन्न हुआ ज्ञान प्रम, प्रमा यथार्थ था अनुभव वो जो उत्पन्न होने वाला ज्ञान है वो अंतकरण की वृत्ति रूप है और वो प्रमेय दो प्रकार से होता है एक अहंतया प्रमेय बनता है एक ईदनतया प्रमेय बनता है वेदांत अनात्मा का भी प्रतिपादन करता है ईदनतया और अहंतया प्रतिपादन करता है आत्मा का तो आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है उसका वेदांत से जब ज्ञान होगा तो कैसे होगा सच्चिदानंद रूपो अहम तत्वी वाक्य उपदेश वाक्य कहलाता है इसमें तत्पदार्थ है सच्चिदानंद तुम पदार्थ सुनाने वाला तो कहेगा कि तुम और सुनने वाला समझेगा अहम तो मैं इत्याकार जो वृत्ति होगी तोम शब्दों को सुनकर क्या उस वृत्ति का आलंबन तत्पदार्थ होगा वाक्यार्थ है तत्पदार्थ जो सच्चिदानंद त्वम पदार्थ जो अहम अर्थ इन दोनों की एकता वाक्यार्थ तो होता है वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों का परस्पर अन्वय वाक्यर्थ कहलाता है ये जो वाक्य अर्थ है अन्वय अर्थ है संबंध तो अहम अर्थ और तदर्थ में क्या संबंध बनेगा ऐक्य ऐक्य कहो एकत्व कहो अभेद कहो कि मैं सच्चिदानंद हूं ये जो हमारी एक अहम वृत्ति सच्चिदानंद को आलंबन बनाते हुए उत्पन्न होगी तत्वमसी वाक्य से उसे कहा जाएगा प्रमा उस वृत्ति को वो परमात्म ज्ञान है तत्वमसी प्रमाण से उत्पन्न हुआ परमात्म ज्ञान और उसका प्रमेय है सच्चिदानंद तथा अहमरथ का अभेद वाक्यर्थ प्रमेय बनेगा ना वाक्यार्थ ज्ञान का प्रमेय होगा वाक्यार्थ और ज्ञान हो जाएगा प्रमा तो वाक्यार्थ क्या है अहम अर्थ तथा सच्चिदानंद रूप आ, आ, सच्चिदानंद की एकता अभेद तो सच्चिदानंद रूपो अहम ये जो एक वृत्ति चित्त में आ, चित्त में उत्पन्न हुई साक्षात्कारात्मिका उसे कहा गया प्रमा वेदांत प्रमाण से उत्पन्न हुई और उसका प्रमेय है ऐक्य ब्रह्मात्म एकत्व वो विषय रूप अनुबंध है और प्रमा हो गया अवांतर प्रयोजन और मुख्य प्रयोजन है इसी प्रमा से वृत्तियात्मक प्रमा को माना गया साधन किसका अध्यास की निवृत्ति का अध्यास है शरीर त्रय में से किसी न किसी को मैं समझना जगत को सत्य समझना अपने आप को शरीर आदि के जो धर्म है जन्म मरणादि उससे युक्त समझना जन्म मरणादि ही संसार है यानी संसारी समझना ये सब अध्यास है और इस अध्यास की निवृत्ति ये तत्वमशी वाक्य से उत्पन्न हुई सच्चिदानंद रूपो अहम इस प्रमा का फल है कौन मोक्ष और मोक्ष का स्वरूप है समूल अध्यास की निवृत्ति प्रमा का फलभूत मोक्ष वो मुख्य प्रयोजन है उसका साधन है ब्रह्मज्ञान। ब्रह्मज्ञान का स्वरूप है एक ऐसी वृत्ति जो अहम ब्रह्मास्मी है। ब्रह्मत्म एक को विषय करने वाली तत्वशी वाक्य से उत्पन्न हुई वृत्ति वो प्रमा और वो उत्पन्न हुई तो नष्ट भी होगी जात ही ध्रुव मृत्यु के अनुसार वह वृत्ति अपना जो प्रयोजन है समूल अध्यास की निवृत्ति मनोनाश कहो या वासनाक्षय को ये संपन्न करके स्वयं भी नष्ट हो जाती है और जो अवशिष्ट रहता है फिर वो कौन रहेगा सत चित आनंद उस अहम ब्रह्माष्टमी वृत्ति के भी निकल जाने पर और उसे वह वृत्ति भाषित नहीं करती है वो तो जड़ है ना जड़ अंतकरण का परिणाम होने से जड़ है तो चेतन आत्मा को कैसे प्रकाशित करेगी तो आत्मा फिर कैसे प्रकाशित होगा तो स्वयं प्रकाश है चीत है ना अपने आप मैं के रूप में भाषित होता रहेगा और एक बार समूल अध्यास की निवृत्ति हो गई तो फिर कभी अध्यास आएगा नहीं एक बार बाधित हुआ तो हमेशा के लिए बाधित ही रहेगा फिर सत्य बुद्धि न जगत में होगी न शरीरादि में सत्य बुद्धि होगी लेकिन प्रारब्ध अवशिष्ट है तो बाधित रूप से शरीरादि को प्रारब्ध अहमवृत्ति का आलम्बन करेगा और उससे वो होगा इस प्रकार विवेकी को जगत भासेगा, लेकिन जैसे सूर्य किरणों में आपको जल की प्रतीति होती है बाधित रूप से मृग को सूर्य किरण में प्रती होती है सत्य रूप से सत्य रूप से जो दिखेगा जल तो उसके लिए प्यासा मृग पीने के लिए दौड़ेगा और आपको जल दिख रहा है सूर्य किरण में आप भी प्यासे हैं मृग के तरह ही लेकिन उस जल को पीने के लिए नहीं दौड़ते हैं क्यों जानते है कि वो खाली दिखने वाला है प्यास को बुझाने का सामर्थ्य उस जल में नहीं है ऐसे ये जगत भाषित होगा विवेकी को ब्रह्मज्ञ को तो ये चित्त का लक्षण हुआ साधनांतर निरपेक्ष स्वयं प्रकाश मानतया इतर, इतर पदार्थाषक वो चेतन है आत्मा और सुख भूमारूप है और भूमारूप सुख का उसी को आनंद कहा गया और उस आनंद का लक्षण आत्मा में घट रहा है सत भी लक्षण आत्मा में घट रहा है चित्त का भी लक्षण आत्मा में घट रहा है और आनंद का भी लक्षण आत्मा में घटने से आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है तो कह आत्मा तर ही कह आत्मा ये जो प्रश्न था उसका उत्तर दिया था सच्चिदानंद स्वरूप और जो सत्यको कहते हैं चित्त किसको कहते हैं है, उनका भी लक्षण बताया वो आत्मा में समन्वित होने से आत्मा सच्चिदानंद रूप है ये बात सिद्ध हुई इस प्रकार ये जो आपका तत्वबोध का पूर्वाध संपन्न हो जाता है उत्तरार्ध है अथ चतुर्विंशति तत्वोत्पत्ति प्रकारम वक्ष भगवान भाष्यकार कहते हैं तत्वबोध नामक प्रकरण ग्रंथ में हम उत्पन्न होने वाले अर्थात कार्यात्मक जो चौबीस तत्व हैं उनका उत्पत्ति प्रकार बताएंगे जो कार्यात्मक तत्व है उन्हें भी तत्व कहा जाता है जो एक बार इस सृष्टि के प्रारंभ में उत्पत्ति काल में उत्पन्न हुआ और महाप्रलय तक स्थिर रहता है वही वस्तु रहती है उसे व्यावहारिक तत्व कहा जाता है ये व्यावहारिक तत्व हैं चौबीस उन उनचौबीस व्यावहारिकों का उत्पत्ति प्रकार भगवान भगवान्ष्यकार के द्वारा बताया जा रहा है तो ब्रह्मण तमो गुण प्रधान माऊपहिता आकाशा वायु वायस्तेज तेजस आपो अभ्य पृथ्वी तैतृय उपनिषद में ब्रह्मानंद वल्ली में बताया गया कि तस्माद्वा ये तस्माद् तस्म आकाश सम्भूत आकाशाद पृथ्वी। अग, वही क्रम यहां पर बताया जा रहा है तत्वबोध नामक जो ग्रंथ है प्रकरण ग्रंथ वैदिक है ना इसलिए इसमें हरेक वाक्यर्थ के लिए कहीं ना कहीं वेद वाक्य प्रमाण के रूप में मिलेगा ही मिलेगा तत्वबोध में जो बातें बताई जा रही हैं वे वेद प्रतिपादित है वेद प्रतिपादित है। अर्थ को समझाने वाले वेद प्रतिपादित अर्थ का ही प्रतिपादन करने वाले पुरुष विशेष द्वारा रचित ग्रंथ को कहा जाता है वैदिक ग्रंथ उसका मूल आधार वेद होगा तो ये जो यहां पर तत्वबोध के उत्तरार्ध में चौबीस तत्वों की उत्पत्ति का प्रकार बताया जा रहा है उत्पत्ति का प्रकार वो कहीं कही ना कहीं वेद में वैसा ही बताया हुआ होगा तो माना जाएगा वेद सम्मत ये उत्पत्ति प्रकार है तो वेद में कहा पर मिलेगा ये यहां पर बताया जाने वाला चौबीस तत्वों का उत्पत्ति प्रकार वो मिलेगा तैतृय उपनिषद में ब्रह्मानंद ब्रह्मानंदवल्ली में तो ये कहते हैं कि ब्रह्मण तमोगुण प्रधान पहिता तो आकाशः संभूत तो ब्रह्मण पंचमी भक्ति आए तस्माद वे तस्माद आत्मन ये तीन वहां पर भी पंचमेंत पद है यहां पर भी दो पंचमेंत पद है एक ब्रह्मण और दूसरा ब्रह्मण इस पद का विशेषण भूतपद वो है तमोगुण प्रधान मायोपहितात् ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है शुद्ध ब्रह्म तो न किसी का कार्य है न किसी का कारण है उसे तो सामवेद बताता है कार्य कारण से विलक्षण कौन शुद्ध ब्रह्म कार्य कारण से विलक्षण है ऐसा कौन बताएगा सामवेद सामवेद में कहा पर है जो शुद्ध ब्रह्म कार्य कारण से अतीत है न तो कार्य है न तो कारण है ऐसा बताने वाला वाक्य सामवेद में कहा पर है हा? वो तो ये यजुर्वेद की है श्वेता शे, श्वेतर उपनिषद साववेद की थोड़ी है सामवेद की नहीं है ये जो केनो उपनिषद है सामवेदी है दस उपनिषदों में केनो उपनिषद और छांदों के उपनिषद सामवेद की है ना और ऋग्वेद की ऐरे उपनिषद अथर्ववेद की मांडुक्य प्रश्न मुंडक और ये, ये हैं। पांच हो गए ना और बाकी ईश कठ और आपकी जो है बृहदारण्यक ये सब यजुर्वेद की है तो इसमें जिस पर भाष्य है तो सामवेद साम की तलवकार शाखा की केनोपनिषद में यह बताया गया कि आत्मा कार्य कारण से विलक्षण है वो कौन सा वाक्य है आगम वाक्य आगम वाक्य कौन सा कहलाता है परंपरा आचार्य के द्वारा आचार्य परंपरा से जिस वाक्य का उपदेश होता आ रहा है उसे आगम वाक्य कहते वेद में वो है अन्यदेव तद् विदितात अथो अविदितात अधि। तत् यानी ब्रह्म जिस निर्विशेष ब्रह्म की तुम जिज्ञासा कर रहे हो वह निर्विशेष ब्रह्म यानी शुद्ध ब्रह्म विदितात अन्यत, विदित शब्द का अर्थ है कार्य तो विदितात अन्यत है का मतलब भिन्न है अर्थात कार्य नहीं है ब्रह्म कार्य रूप नहीं है आथो अविदितात अधि अधिका भी अर्थ है अन्यत का तो मतलब अन्यत भिन्न अविदित शब्द का अर्थ है कारण तो अविदितात अधि शब्द का अर्थ निकलेगा कारणात अन्यत तत् यानी ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म जिसकी तुम जिज्ञासा कर रहे हो आचार्य केनेशितम पतति प्रेषितम मनः इत्यादि प्रथम मंत्र से शुद्ध ब्रह्म विषय को जिज्ञासा जिज्ञासु ने अपने आचार्य के पास रखी है शुद्ध ब्रह्म की जिज्ञासा और वो तुम्हारा जिज्ञास्य ब्रह्म यहां पर बताया जा रहा है कि कार्य कारण से विलक्षण है न तो कार्य रूप है न तो कारण रूप है तो कार्य कारण रूप जो होगा वह सविशेष होगा निर्विशेष नहीं होगा इसलिए यहां पर खाली ब्रह्म कहने से तो यहां शुद्ध ब्रह्म को भी लिया जा सकता था लेकिन शुद्ध ब्रह्म को तो साम वेद कारण से विल कारणत्व तो रूप विशेषता से रहित बता रहा है निर्विशेष बता रहा है और भाष्यकार भगवान उसे शुद्ध ब्रह्म से ही आकाश उत्पन्न हुआ ऐसा बताएंगे तो आकाश का कारण बन जाएगा शुद्ध ब्रह्म तो के, के साथ विरोध होगा ना तो श्रुति विरुद्ध भाष्यकार का ये वाक्य अप्रमाण हो जाएगा वैदिक लोगों के लिए प्रमाण है कितना भी बड़ा व्यक्ति हो उसका वचन नहीं वेद वचन या वेद सम्मत व्यक्ति ने कहा हुआ वचन तो भाष्यकार भगवान भाष्यकार होने से प्रमाण नहीं है वे वेद सम्मत अर्थ को अपने द्वारा विरचित ग्रंथों में प्रतिपादित कर रहे हैं वेद सम्मत अर्थ का प्रतिपादन कर रहे हैं इसलिए प्रमाण है तो इसी उद्देश्य से अपने ब्रह्म से ही आकाश उत्पन्न हुआ ऐसा कहते तो समझने वाले ब्रह्म शब्द का अर्थ निर्विशेष ब्रह्म समझ लेंगे तो उनमें इस वाक्य में अप्रामान्य बुद्धि होगी अश्रद्धा हो जाएगी इसलिए एक विशेषण जोड़ दिया ब्रह्म पदार्थ का तम प्रधान माउपाधिकात तो जो तमोगुण प्रधान माया है उस तमोगुण प्रधान माया रूप उपाधि वाले तमोगुण प्रधान माउपाधि उपहित किसको कहा जाएगा तो तमोगुण प्रधान माया तो हो जाएगी उपाधि और वो उपाधि जिसकी है उसे कहा जाएगा उपहित तो तमोगुण प्रधान माया उपहित कहा जाएगा ब्रह्म को माया तमोगुण प्रधान माया हो जाएगी जा ब्रह्म की उपाधि और इस उपाधिक ब्रह्म से आकाश उत्पन्न हुआ तो इसमें भी जो उपाधि अंश है वह कारण रूप होने से कारण उपाधि वाला होने से उपाधि के कारणत्व का आरोप उपहित में होगा जैसे मनुष्य शरीर उपाधिक आत्मा में मनुष्य शरीर का जो धर्म है मनुष्यत्व उसका आरोप होता है देवता शरीर उपहित आत्मा में देवत्व का आरोप होता है ऐसे यहां पर कारण उपाधि ब्रह्म में कारणत्व का आरोप होगा इसलिए ब्रह्म में कारणत्व रूप विशेषता आरोपित है का मतलब कल्पित है और कल्पित होने से वास्तविक जो चैनोप निषेद के द्वारा बताई गई निर्विशेषता वह उसकी कहीं नहीं जाएगी कल्पित का और वास्तविक धर्म का आपस में कोई विरोध नहीं है यद्यपि सविशेषता और सविशेष और निर्विशेष ये दो विरोधी हो जाएंगे ना कारण तुरूप विशेषता और कारण तुरूप विशेषता से भी रहित समान सत्ता वाले परस्पर विरोधी दो धर्म तो सविशेषत्व निर्विशेषत्व एक वस्तु में नहीं रह सकते लेकिन एक आरोपित हो और एक पार वास्तविक हो तो इनका कोई विरोध नहीं है जैसे रस्सी में सरपत्व भी है लेकिन आरोपित सरपत्व है आरोपित सरपत्व के साथ वास्तविक रजुत्व का कोई विरोध नहीं है आरोपित सर्पत्व वास्तविक रजुत्व का किसी प्रकार से बाधक नहीं होता ऐसे तमोगुण प्रधान मायारूप उपाधि के कारण जो कारणत्व रूप विशेषता प्रतीत हो रही है ब्रह्म में वह बाध नहीं कर पाएगी वास्तविक ब्रह्म के निर्विशेषता का ये अलग अलग सत्ता वाले होने उप आरोपित है ये थिक है निर्विशेषता तो तमो गुण प्रधान मायूपहित ब्रह्म से आकाश उत्पन्न हुआ संभूत शब्द उत्पन्न संभूत यानी उत्पन्न और फिर आकाशाद वायुहू का अर्थ है आकाश उपहित ब्रह्म से वायु रूप कार्य का उत्पादन हुआ कार्य का निर्माण हुआ तो आकाश उपहित ब्रह्म हुआ का मतलब तमोगुण प्रधान जो माया उपाधि थी वो छूट गई क्या वो तो रहेगी जब आकाश का कारण बनेगा तो केवल तमोग प्रधान मायारूप उपाधि वाला रहेगा और उसका कार्य होगा आकाश और वायु का जब कारण बनेगा ब्रह्मा तो उस समय दो उपाधि वाला होगा जैसे स्वप्न अवस्था में तयज अस दो उपाधि वाला कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर और विश्व तीनों शरीर वाला होता विश्व की तीनों शरीर उपाधि हैं। तेजस की केवल दो शरीर स्थूल शरीर उस समय सब व्यापार नहीं रहता और प्राग्ञ की केवल कारण उपाधि है कारण शरीर उपाधि है ऐसे यहां पर जब वायु के प्रति यानी द्वितीय भूत के प्रति ब्रह्म कारण बनेगा तो दो उपाधि वाला होकर के तमोगुण प्रधान मायु उपाधि तथा उसका कार्य रूप आकाश उपाधि इन दोनों उपाधि से उपहित ब्रह्म से वायु रूप कार्य निष्पन्न हुआ सम्भूत शब्द का अन्वय वायु के साथ भी करिए वायु आकाशात वायु संभूत यहाँ आकाशात इस पंचमे अंत पथ से पूर्ववर्ती तंग प्रधान मायोपहितात ब्रह्मण इन दो पदों को भी साथ में लेना और आकाश उपहितात् आकाश का अर्थ करना ये एक विशेषण जुड़ गया और और हो तेज का अर्थ है वायु पूर्ववर्ती दो उपाधि तथा ये तीसरी वायु रूप उपाधि को जोड़ देंगे तो तमोग प्रधान मायु माया आकाश तथा वायु उपहित ब्रह्म से अग्नि उत्पन्न हुआ यह अर्थ तो निकलेगा तेज सम्भूत पद को इधर भी ले आइए तेजस शब्द नपुंसक लिंग है इस और आकाश शब्द पुल्लिंग था वायु भी पुल्लिंग था इसलिए उनके साथ जब सम्भूत शब्द का अन्वय करोगे तो लिंग ही रखेंगे और तेज शब्द के साथ वहां से संभू शब्द ला करके अन्वित करेंगे तो नपंसकलिंग होगा तेज सम्भूतम ऐसा उसका वो प्रयोग होगा और आप शब्द है नित्य बहुवचनांत स्त्रीलिंग उसका अर्थ निकलेगा फिर तेज आपो संभूता स्त्रीलिंग प्रयोग होगा यहां अभवचन हो होगा तो तमोगुण तो प्रधान माया आकाश वायु और तेज इन चार उपाधि से उपहित ब्रह्म से उत्पन्न होगा कौन जल और आदव्य पृथ्वी तो आदव्य जल भी एक उपाधि जुड़ गई तो पांच उपाधि हो जाएगी और इन पांच उपाधि से उपहित ब्रह्म से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई इस प्रकार सोपाधिक ब्रह्म में कारण है और वो तभी तक कारण रूप विशेषता वाला है जब तक उसके साथ कारण रूप उपाधि का अन्वय है और विवेक से उपाधि के समय भी उपहित मात्र को भागत्याग लक्षणा से अलग करके देखते हैं तो निर्विशेषता इस समय भी ब्रह्म की विद्यमान है उपाधि से युक्त तो देखते हैं तो सभी सविशेषता और उसी को उपाधि से विविक्त तो देखते हैं तो निर्विशेषता शुद्ध शुद्ध ब्रह्म है वो सच्चिदानंद मात्र है बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं ओम पूर्ण मदह पूर्ण मिदम पूर्णस्य पूर्णमादा पूर्णमेवशिष्य ओ शा शाति शाति शंकर शंकरचार्यवं बादरायन सूत्रभास्य भगवत गुरात्मे मूर्ति विभागि योम वरव्यादेहाय दक्षिणा नमः ओम मूर्त नम ओन मद